दो सौ ब्रह्म निर्वाण की स्थिति जो काम क्रोध के वेग को जीत लेते हैं उनकी अवस्था कैसी होती है तथा वे ब्रह्म में किस प्रकार निर्वाण को प्राप्त होते हैं इसका वर्णन आगे के तीन श्लोकों में किया गया है यो अंत तथा अंतर ज्योतिरेव योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मूत ल्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीनकलम्षा छिन्नवैधतरता काम क्रोध वियुक्ता यती यतचेत अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्म जो पुरुष अपने भीतर आत्मा में ही सुख मानता है और आत्मा में ही विश्राम का अनुभव करता है तथा जो अपने भीतर सब कुछ आत्मा के ही आलोक से प्रकाशित देखता है वह योगी ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है जिनके पाप छीण हो गए हैं और संशय का नाश हो गया है जो सैयद चित्त वाले हैं तथा समस्त प्राणियों का हित करने में निरत रहते हैं ऐसे ऋषिजन ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं काम क्रोध से युक्त हुए संयत चित्त वाले आत्मवेत्ता यतियों के लिए तो सभी ओर से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है जिसने काम क्रोध के वेग को जीत लिया वह योगी है फिर उसे बाहर के विषय आकर्षित नहीं कर पाते फलस्वरूप वह अंतर्मुखी बन जाता है और भीतर ही आत्मा के सुख का स्वाद पाकर उसी में रम जाता है वह अनुभव करता है कि आत्मा की ज्योति ही मन बुद्धि अहंकार सबको प्रकाशित कर रही है उसकी यह अनुभूति जितनी तीव्र होती है उसका मन उतना ही उस परम तत्व ब्रह्म में एक भाव को प्राप्त होने लगता है और अंत में वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है ब्रह्म निर्वाण शब्द पूर्व में भी दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में आ चुका है हमने अपने चवालीसवें गीता प्रवचन में इस शब्द की विस्तार से व्याख्या की है ब्रह्म निर्वाण का अर्थ होता है ब्रह्म में लीन हो जाना चित्त वृत्तियों का निरुद्ध होना और चित्त का ब्रह्माकार हो जाना ही ब्रह्म निर्माण की अवस्था है आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्मलीन निवृत्ति मोक्षम यह जीवनम एवं यहाँ जीते जी ब्रह्म में लीन होना रूप मोक्ष ब्रह्म निर्वाण कहलाता है यह जीवन मुक्ति की अवस्था है पच्चीसवें श्लोक में बतलाया कि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने वाले ऋषि नष्ट जितेंद्रिय और सर्वभूत हिते में हित में रत होते हैं ऋषि का अर्थ है ज्ञानी क्योंकि ऋष धातु ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होती है तो ऋषि वे है जो ज्ञान को विवेक को महत्व देते हैं यहाँ ऋषि के चार विशेषण दिए गए हैं पहला जिनके पाप नष्ट हो गए हैं दूसरा जिनका परम तत्व संबंधी संशय छिन्न भिन्न हो गया है तीसरा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और चौथा जो सर्वदा दूसरों के हित में ही काल करते हैं इसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्म निर्माण की अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक के जीवन में ज्ञान के साथ ही साथ इन चार बातों का भी होना आवश्यक है इसे यो भी कह सकते हैं कि ज्ञान जब बौद्धिक धरातल से व्यवहारिक धरातल पर उतरता है तो ये चार फल साधक के जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं जब ज्ञान बुद्धि से आचरण में उतरता है तो वह कलमस को दूर करता है आत्मा ईश्वर संबंधी संशय का छेदन करता है और साधक को अपने ऊपर नियंत्रण करने का बल प्रदान करता है फिर ज्ञान यह भी बतलाता है कि जो ब्रह्म मेरे भीतर है वह समस्त भूतात्मक जगत में भी व्याप्त है ज्ञानी सबके भीतर अपनी अवस्थिति का अनुभव करता है और इसलिए सबके हित में लगा रहता है आत्मबोध से बढ़कर हितकारी और क्या हो सकता है ऐसे व्यक्ति का चित्त ब्रह्म में लीनता को प्राप्त करता है छब्बीसवें श्लोक में कहा कि जिन यतियों का जीवन काम क्रोधादि विकारों से रहित हो गया जिन्होंने चित्त को वश में करके अपने संस्कारों पर विजय पाली तथा जो आत्मज्ञान से युक्त हो गए उन ज्ञानियों को तो सभी ओर से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है यहाँ पर ज्ञान का ही प्रसंग चलने के कारण यति का अर्थ वह आत्मसंयमी तत्वज्ञानी लेना युक्ति युक्त होगा जो सांक्ष योग का सहारा लेकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है वेदांत की प्रक्रिया में मल, और आवरण ज्ञान के तीन महान दोष माने गए हैं। यानी इन तीनों दोषों का वर्जन कर ब्रह्म निर्माण में कैसे पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाता है इसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया जा रहा है काम क्रोध से वियुक्त होना मल दोष के नाश का सूचक है यदचेत विक्षेप दोष के नाश का तथा विदितात्म नाम आवरण दोष के नाश का यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसे ज्ञानी यतिजनों को सब ओर से ब्रह्म निर्माण प्राप्त है इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के रहते तक वे जीवन मुक्त होकर विचरण करते हैं और शरीर का नाश होने पर विदेह मुक्ति या कैवल्य मुक्ति के अधिकारी होते हैं मतलब यह है कि उन्हें सभी अवस्थाओं में सर्वत्र सब समय उस ब्रह्म की ही अनुभूति होती है